उपन्यामगिरी अवतरणी अवतरणिका दो विद्या है जानने योग्य हैं ऐसे उपक्रम आरंभ किया करने के बाद अपर विद्या आदि मुंडकीन प्रपंच पूरा का पूरा पहला मुंडक लगभग लगभग अपर विद्या का ही व्याख्या में लगा दिया गया था लेकिन पर विद्या भी सूत्रवत संक्षेप में अद्रेश मंत्र में कहा गया था और परविद्या को सूत्रित कर दिया गया था उसको प्रपंच द्वितीय मुंडक उसको विस्तार पर परविद्या को ही सूत्रवत पूर्व में प्रथम मुंडक में जो कहा गया था उसी को विस्तार समझाने के लिए ये द्वितीय मुंडक आरंभ होता है भाष्यम अपर विद्या कार्य उक्तम का जो कार्य सब कुछ कहना तक कह दिया गया सच सारो यारो यत्मूला दक्षात्भवतीक्षर पुरुषाक्तम सत्यम वह संसार जिसके वजह से कुछ सार वाला लगता है जैसे शरीर या शव जिसके वजह से शिव हो जाता है जिस चैतन्य की से शिव हो गया वह चैतन ही इस शरीर का सार है उसे संसार भी कुछ सारवान जैसे लगता है जिसके वजह से और जिस मूल से मूल कौन है वो अक्षरा जस्मात् अक्षरा जिस मूलभूत अक्षर तत्व तो से ये उत्पन्न होता है और ये प्रलियो दे और जिसमें इसका प्रणय होता है तद अक्षरम पुरुषार्थम सत्यम वह अक्षर तत्व पुरुष नाम का तत्व है वही सत्य विज्ञान विज्ञात जिसके अनुभव कर लेने कर लेने पर यह सब कुछ अनुभव में आ जाता है इसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया गया होता है तत्सया ब्रविद्या विषय वह जो पर विद्या मान ब्र विद्या का विषय है स वक्तव्य योग्य है हाँ, कौन सा पुरुष उत्तर इसलिए स पुरुष है वक्तव्य ग्रंथ आरभ्य इसीलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है कर्मफल कर्फलक्षण सत्यम तेक्षिक और जो अपरविद्या का विषय है कर्मफल रूपा जिसको भी सत्य कह दिया जाता फल अपरविद्या का जो फल मैंने कर्म का जो फल है उसको भी आपने सत्य कहा अब पुरुष को भी सत्य कर रहे दो तो हो दो दो सत्य हो गए बर्द तब कहते नहीं नहीं वो जो अपर विद्या का विषय कर्म फल है रूपा वस्तु वह जो सत्य कहा गया था तक आपेछी गांग, आपेछी गांग। आपेछी गांग का मतलब क्या? उस पर भी दो नंबर सुंदर समझा रहे हैं आपेक्ष विचार अपेक्ष सत्य फल निश्चित है फल जो भी कर्म करेंगे उसका फल का अविविचार होता हुआ देख करके उसको भी सत्य कह दिया गया है जिसका वे विचार हो जाए वो असत्य होता है जिसका वे विचार न हो सत्य उस दृष्टिकोण से वहां पर सत्य सत्य प्रयोग कर दिया था और अब जो सत्य सत्यशत प्रयोग कर रहे हैं त्रिकाल आबादी तत्व को लेकर गए यह अंतर है यहां जो सत्य सत प्रयोग पुरुष के लिए त्रिकाल अबाध्यत्व को लेकर के है यह अंतर समझना है इसलिए दोनों सत्य शब्द का अलग एक तो केवल फल विचारिता को लेकर के आपेक्षिक सत्यता है दूसरा त्रिकाल अबाध्य को लेकर के पारमार्थिक सत्यता है एक आपेक्षिक सत्यता है दूसरा पारमार्थिक सत्यता है इसे सत्य शब्द का विशेषण हमें इस प्रकार से देना पड़ जाएगा क्योंकि दोनों जो शब्द का प्रयोग हो रहा है ग्रंथ आरभ्यतेशेष्य विद्या अनेन इति सत् अने व्युत्पत्तिशु नपुंसकलग पर सत्ताबाध्यथो आनंद साफ साफ लिख रहे हैं इस बात को इदंतो ये जो है कैसा है परे में इदंतो पर परमार्थत सत्ता परमार्थत सद्रूपलिए का विषय कह दिया विषय क्यों कह रहे हैं आप इसको भी नाम दे रहे हैं फिर तब कहते हैं विषीयते मैंने विशेष्य आंध्रिका विशेष की व्या करते हुए रहे हैं विषयते विशेष्य विद्यात्पत्ति के आधार पर विशेष शब्द से वस्तु विशेष शब्द को वस्तु प्रमे विषय पर विद्या विषय ऐसा करना पड़ा परमार्थता का मतलब क्या अत्यंत अबाध्यवाद अत्यंत अबाध्य का मतलब क्या त्रिकाल अबाध्यवाद तदेत सत्यम इत्यादि इसके लिए ही मंत्र आरंभ होता है तदेत सत्यम यदीता पावका विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभुंदेस्व रूपा तथा प्रजान्ते तदेत सत्या परूप अक्षर ब्रह्म है वो कैसा है वो सत्य है पर विद्या का जो विषयभूता वस्तु है वही यथार्थ पैत्रकाल उस प्रकार सुदीपता पावका विश्वलिंगा सस्त्र प्रबंध स्वरूपा जिस प्रकार से अच्छी प्रकार प्रज्वलित सुदीपता खूब बढ़िया ढंग से धगता हुआ चलता हुआ जो अग्नि है पावका मान अग्नि से विश्वलिंगा सहसारियां है। निकलती हैं हजारों की संख्या में और कैसी होती चिंगारिया स्वरूपाह प्रभवंत ठीक अग्नि के समान रूप वाली होती है जैसे अग्नि गर्म है जलाने की क्षमता रखता है वो तो चिंगारी भी जलाने की क्षमता रखता है छोटी सी चिंगारी हो अपनी क्षमता के अनुसार रूप जला देता है छोड़ता नहीं ये नहीं कि छोटा है तो जलाया नहीं ऐसी बात नहीं आज सिगरेट पीने वाले है? उनके सब शर्ट हमेशा छेद होते हैं। क्यो? क्यों क्यों छोटी सी चिंगारी भी जो उसका है वो गिर जाए वो कपड़े को जला देता है लोग पहनते टेरी काट वगैरह ऐसे कपड़े पहनते तुरंत -तुर जल जा जाता है हल्का सा भी पड़ जाए तो छोटा सा छेद हो जाए जैसे जाएगा स्वरूप जैसा लक्षण वाला ये है स्पर्शवत्व वही पुष्प स्पर्शवत् चिंगारे में ही मिलेगा उसे ज्यादा नहीं जला पाता है कि अग्नि सुजीव ज्यादा जला देता है लेते लेकिन जलाना रूपये कार्य दाहकत्व पुष्ट तो स्पर्श तत्व वो तो रहेगा ही जैसा आपने देखा अग्नि से चिंगारियां उसे ब्रह्म से सब जीव पैदा हुआ है समझो जीव भी का लक्षण है जो ब्रह्म का दोनों में अंतर नहीं अग्नि है, चिंगारी भी अग्नि में है, चिंगारी में भी है। उसी प्रकार से यहाँ जो है वो सभी जीव में है। तथा अक्षरा हे, हे प्रेदर्शन शिष्य उसी प्रकार समझना उस अक्षर ब्रह्म से अनेक देहाद्रुप पदार्थ प्रकट होते हैं भाव जीवा भाषकर साहब लिखते हैं भाव में जीवा देहादियों में जीव रूपेण वे भाव प्रजायन्ते प्रकट हो जाते उत्पन्न होते रहते हैं और और पुनः उसी में लीन हो जाते हैं उत्पत्ति तो और लेगा दिया स्थिति भी समझना उसी के द्वारा इनका स्थिति भी है वो ब्रह्म रूपी चेतन रूपी अधिष्ठान को छोड़ दे तो ये टिकने वाला है नहीं उत्पत्ति और लय कर दिया गया उस स्थिति को भी समझना चाहिए भाषण। भाष्य तथे वाया जो ग्राक्षर तत्व है पूर्व में कहा हुआ पुरुष तत्व है वह सत्य है यथाभूतम विद्या विषय भवति, तो यथाभूत वो विद्या का विषय है वो अविद्या विषय काचृतम इतर और दूसरे हैं वो सब क्या है कर्म अविद्या का विषय होने से वो सब अंडर क्यों ऐसे कह रहे हो कद अत्यंत परोक्षर प्रतिपद पूर्व पक्ष कहता है ये जो आत्मा है जो ब्रह्म है वो तो अत्यंत परोक्ष है प्रत्यक्ष के समान सत्यम कैसे कह दिया कदम नाम प्रत्यक्ष सत्यम जो अत्यंत परोक्ष है उसको सत्य विशेष कह दिया आपने प्रत्यक्ष समान प्रतिपद ऐसे कैसे कोई ग्रहण भी कर पाएगा? इति दृष्टांत कहते हैं पूर्व पक्ष का आशय को आंधिक विकार संक्षेप बताते देखिए शास्त्रीय शास्त्री गम्य शास्त्रीय गम्य शास्त्रीय गम्य, शास्त्री का गम्य।, गम्य। अर्थात क्या है ये परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष नहीं है परोक्ष है जो परोक्ष है जिसके बारे में देखा नहीं चाहा नहीं उसका सत्य कैसे बोला सामान्य न गौण आत्म अत्यंत परोक्ष आत्म स्वरूपता समझ रहे वहां शास्त्रीय गमित्व जो हेतु लेकर के कहेगा वो वह आत्मा में गौण अत्यंत परोक्षत्व समझना आत्मा परोक्षत्व क्या है गौण आत्मा परोक्ष जैसे हो रहा है परोक्ष थोड़ी है आत्मा वो अत्यंत साक्षात ये साक्षात अप्रोक्षा ब्रह्म वो अत्यंत परोक्ष है हम ही है वो हम ज्यादा नहीं आत्मा हम अप्रोक्ष थोड़े हैं हमने परोक्ष थोड़े हम अपने अपने लिए हम अपने लिए ही परोक्ष नहीं है हम अत्यंत अप्रोक्ष अपने लिए क्या है हमने मान लिया है आत्मा हमको तो दिखता नहीं है ये शरीर हमको दिखाई दे रहा है शरीर के जैसा दिखता है वैसे मुझे आत्मा नहीं दिखता इसलिए आत्मा जो है परोक्ष है या भ्रांति है इस भ्रांति को दूर जब कर लो तो पता चलता यह आत्मा अत्यंत अप्रोक्ष है इसलिए परोक्षत्व तो आरोपित है आत्मा में है और उसका स्वरूप है इसलिए मुख्य वही प्रधान है। कहते हैं और अप्रोक्षर प्रतिपदी चेत दृष्टांत तब दृष्टांत समझा रहे कि नहीं नहीं भाई जीव और ब्रह्म एक है वहां पर भेद है नहीं नहीं जब जीव का प्रतिशत को हो रहा है मैं जीवात्मा हूं प्रतिष्ठ है ना सबको सारे लोग जानते हैं ये जीवात्मा है मैं जीव हूं गंवार जो अनपढ़ वो भी कहता है मेरे बाप भर गया उसका आत्मा चला गया और उसके आत्मा को शांति मिले वहां इसलिए हम यहां पूजा पाठ पिंडदान वगैरह करते हैं सब बोलते हैं बात। चाहे विदेशी हो देसी हो देखने चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी धर्म वाला हो वो भी क्या करेगा साल में एक बार जाओ गाड़ देते मुर्दे को वहां जाते वहां जाके पानी रखेंगे देख मोमबत्ती जलाएंगे ऐसा ये लोग फुल -फुल जड़ाएंगे। तो फूल फूल चढ़ाएंगे क्यों मान नहीं ऐसा करने से उस आत्मा को शांति मिलेगा आत्मा को मान रहे कि नहीं मान रहे सब जीवात्मा को और जिस जीवा तुम सोच रहे हो मर करके यहां से शरीर मर गया वो जीवा शर से निकल के चला गया लेकिन वास्तव वही ब्रह्म है आते वो परोक्ष नहीं अपरोक्ष यह बात को समझाने के लिए दृष्टान गई जैसा अग्नि से निकला हुआ जो चिंगारिया अग्नि ही है वो सर ब्रह्म से प्रत्यक्ष अभ्यस जो हो रहा है आपको जीव यह भ्रम ही है वास्तव में अलग है नहीं ये इसका गुण उसका लक्षण उसका स्वरूप सब कुछ वही होगा जैसे चिंगारी का गुण लक्षण स्वरूप सब क्या है अग्नि का ही है जो अग्नि का गुण लक्षण स्वरूप था वही गुण लक्षण स्वरूप चिंगारी में होता है और एक छोटे से चिंगारी लेकर बहुत बड़ा आप बना सकते हैं सूखा घास डालो फूक करके फूको धीरे धीरे क्या हो जाएगा वही एक चिंगारी जंगल को जला सकते गुण लक्षण स्वरूप है नहीं उसमें सारे उसी प्रकार जो लोग मानते हैं वो ब्रह्म से जीव अलग हुआ है उनको मैं कहता हूँ शास्त्र कहता है कि देखो जो ब्रह्म का गुण वही लक्षण स्वरूप है जीव का भी है दोनों अलग नहीं है एक ही है अच्छा जब ब्रह्म अत्यंत परोक्ष करके शास्त्र जब कहते हैं साक्षात परोक्षात ब्रह्म तो जीव इसलिए साक्षात परोक्ष है परोक्ष नहीं है समझाते हैं जिस प्रकार सुष्टु बढ़िया ढंग से धक धग धक धक खोब तेजी से जल रहा है जलता हुआ जो आग है अग्नि है पावक है ना अग्नि उससे निकली हुई विश्वलिंगा अग्नि अवयवा चिंगारियां अग्नि के अवयव अग्नि के टुकड़े तो थोड़े जैसा आग उस पर निर्भर है सास रसहा हजारों अनेक अश उसका मतलब क्या अनेकों अवैध स्तर से उस निकलते हैं निर्गछन थे निकली विविध श्रिंगारिया उनका गुण लक्षण स्वरूप अग्नि से अलग नहीं होता किंतु स्वरूप अग्नि सलक्षण अग्नि के लक्षण के सलक्षण ही है अग्नि के गुण के सगुण ही है अग्नि के रूप के स्वरूप ही है वो तथोक्ता लक्षणात् अक्षरा ठीक उसी प्रकार से यहां भी समझना पहले मुंडक में जो भ्रम के बारे में बताया गया था तथोक्तात् लक्षणात् अक्षरा उक्त लक्षणाथ अक्षराथ क्या है सोपाधिकार्थ ऐसे जो टिप्पणी में दिया है इसलिए सोपाधिकार्थ समझा रहे आनंद आत्मा भी प्रत्येक होने के नाते तो प्रत्यक्ष ही है घट ही गवेश जैसा लोक व्यवहार में होता है घट ही गवेश प्रत्यक्ष हुआ तब क्या बोल देते हो घट ही प्रत्यक्ष हुआ किसी ने आज तक घट को पूरा देखा सामने से देखता है हाँ देख लिया बोलते प्रत्यक्ष हो गया अरे पीछे है क्या देखा किसी ने अंदर देखा किसी ने उठा के नीचे से देखा उसको कोई भी किसी भी चीज को पूरा अंदर बाहर ऊपर नीचे सब तरफ देखता नहीं है भैया नहीं अब सब्जी है खरीदते हैं देख लिया हाँ ठीक है तो लो भाई डाल लिया ले आए अब कौन देख रहा अंदर बार अंदर खड़ा हो क्या पता काट के थोड़ी देखा जाए तो काट वहीं काट के बाद कैसे खाओगे कोई भी चीज है हम एक देश को देख करके मान लेते हैं तंडुलन्याय तंड चावल क्या होता है भात पकाते हो एक, एक दाना को रग रख के थोड़ी दिन देखा जाएगा नहीं पका पका के नहीं पका एक दाना उठाया घट के देख लिया हाँ भाई सारे कन्न उसके जो है पके हैं फिर पूरा पक गया समझ उतार देते हैं ही घटई के देश को देखने से ही आप क्या मानते हैं पूरा घट का दर्शन हो गया उसे उस पर भी समझना प्रत्येगा उस भ्रम का एक उपाधि रूपये एक देश में देख रहे हैं ना प्रत्येगात्मा ब्रह्म कहां है वास्तव में भ्रम तो सर्व्यापक है इंसान कहा देख रहे एक उपाधि हृदय रूपी उपाधि में बुद्धि रूपी दर्पण में उस चैतन्य को आपने ब्रह्मा कर वृत्ति अनुभव किया तो प्रत्येक प्रत्येक चैतन्य रूपे ने अपनी स्वर जीव भूभाव से आपने जो अनुभव किया वह एक देशानुभूति क्या कर देता है हमें सर्वदेशानुभव कर देता यथा विभक्त देशावच्छिन्न विश्वलिंगेशु जैसा अलग हुआ एक चिंगारी के माध्यम से आप उसके अवयवी जो अंशी है जो पूरा अग्नि है उसका भी स्वरूप गुण लक्षण सब समझ लेते हो एक चिंगारी का अनुभव हो जाए उस चिंगारी के अनुभव से आप अग्नि का सारा अनुभव ग्रहण कर लेते हो अग्नि के अनुभव का आप ग्रहण कर सकते हैं अग्नि कैसा होता है उसका गुण लक्षण आदि ग्रहण हो जाएगा भाष्य में देखिए अग्नि संलक्षण तो लक्षणार्थ अक्षरा विविधा नाना देभव हो होता है आत्मा नाना उपाधि हरेक उपाधि में अलग अलग ढंग से है आत्मा हरेक उपाधि हरेक शरीर हरे में चाहे कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा कुछ भी हो सारे शरीरों में आत्मा है सब्जी में भी आत्मा है सभी में आत्मा हर चीज में हर उपाधि नाना देहोपाधि भेदम अनुदीय मानवाद उसके अनुसरण करना होने से विविदा हे सौम्य जैसे अनेक प्रकार से दिख रहा है क्या दिख रहा है भावा जीवा जीव दिखा आकाशादा परिचिना सुशिर भेदा कद आकाशाद इव जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ घटाकाश कैसा हुआ मैंने तो आकाश में ही घट पैदा हुआ और वह घटने क्या किया आकाश को भी परिचन कर लिया और घटाकाशवार हो गया होता ही नहीं होता है आकाश महान है व्यापक है उसे उत्पन्न जो घड़े ने क्या कर दिया उस आकाश को भी परिचण कर दिया और आकाश उत्पन्न जैसे घटाकाश है वैसे ब्रह्म से उत्पन्न जी बात आकाश से ही घटाकाश पैदा हुआ वास्तव में घटाकाश कोई पैदा हुआ नहीं घट में उपाधि पैदा होने से घटाकाशवार हो गया और व्यवहार कर देते घटाकाश पैदा हो गया घटाकाश नष्ट हो गया वास्तव में केवल उपाधि प्रकट हुआ उस आकाश में लेकिन उस उपाधि ने क्या कर दिया स्वस्थान होता जहां उत्पन्न हुआ है वहीं पर उसने उसको परिच्छेद कर दिया और परिच्छन आकाश की उत्पत्ति के समान उत्पत्ति व्यवहार हो जाता है जैसे वैसे ये भी है समझो शरीर आदि उपाधि उत्पन्न हुई इन उपाधियों की वजह से जीव भाव की भी स्वीकृति कर लिया आपने आकाशादि विक्छना सुशर भेदा घटादि उपाधि प्रभेदम अनुभव दी घटादि उपाधि भेद को वह अनुसरण करने लग जाते हैं एवं उसी प्रकार से नाना नाम रूप गृत देहोपाधि प्रभवम अनुप्रजा नाना नाम है रूप है इनके द्वारा बनाए गए देहोपादी में प्रभव उत्पन्न के समान हो जाते जीवात्मा अनुप्रजायंत तस्मे अक्षरे भी यंती और यदि उपाधि नष्ट हो जाए तो कहां जाएंगे वो यदि घट को नष्ट कर दो तो घटाकाश कहा गया महाकाश विलय हो जाता है उसी प्रकार से तस्वीन अक्षर है साथ साथ तो में प्राप्त कर जाएगा तो स्तू शरीर से नहीं आता जैसे देहा आदि कर दिया सुख शरीर का नाश जरूरी है अविध्या कारण शरीर का भी नाश हो जाए तभी वास्तव में जीव भाव पूर्ण रूप में ना ब्रह्म विलय के जैसा विलय माना जाएगा एक भी उपाधि रह जाए स्थल शरीर से लेकर के सूक्ष्म शरीर हो कारण शरीर विद्यामय शरीर ये यह सारी चीज कोई भी एक भी उपाधि रहे तो ये जीव का भ्रम नहीं होगा घटादि अनु शिश्र भेदा क्योंकि घटादी का नाश होने के साथ साथ घटाकाश आदिओं का नाश होकर के उनका महाकाश विलय जैसा माना जाएगा उसी प्रकार से लो झारे यद आकाश सुसुर प्रलयन निमित्त दे, में भेद का और का कौन दे? ही था घटा प्रकार से अक्षर देहोपाधि जीवोत्ति प्रलय अक्षर का जिहादी उत्पादी निमित्त ही जीव को उत्पत्ति और जीव का प्रलय ये व्यवहार किया जाएगा ऐसा समझो यह नाम रूप सारा खेल खेल रहा है नाम रूप छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं है आपका अपने एक नाम रख लिया आपने देवदत्त करके यानी और उस देवद नाम के साथ एक रूप जोड़ दिया ये ऐसे आकार वाला है ब्राह्मण है अमुक है अमुक है यह आकार है आकार संबंध सारा व्यवहार हो गया ये आकार और नाम ने जय सारा संसार खड़ा कर दिया है और आकार और नाम छोड़ दो क्या है कुछ भी नहीं इसलिए कहते हैं नाम रूपकृत देहादे उपाधि निमित्त ही उस अक्षर के अंदर जीव को उत्पत्ति प्रलय का व्यवहार किया जाता है जीव उत्पत्ति प्रलय प्रलय निमित्तम आंध्रकार इतना ही कार्य देखा का स्वतः पर अग्नित्पित्व उष्णत्व उष्णत्व प्रकाशत्व आदि अविशेषात् चिंगारी स्वतज्ञ है आत्मक ही है क्योंकि उष्णत्व प्रकाशत्व सारा चीज वहां पर भी है ठीक उसी प्रकार से चित्रुपत्व के अविशेषात् जीवानंद स्वत ब्रह्मत्व जीव के अंदर स्वतो ब्रह्म नहीं होगा इत्यथ बीज अव्याघ्रख्यापेक्षा पराद अक्षरात् परम यत् सरोपादि योपाधिवर्जित अक्षर स्वे स्वरूप आकाशमूर्तिवर्जित नेत्री विशेषण विवक्षन आह कहते हैं भूत भौतिक प्रगंच है देहादि जो उपाधि है अव्याकृत प्रकृति के विकार है नाम और रूप बीज भूत था अव्याकृत आख्यात अव्याकृत नाम से प्रकृति नाम से जो कहा जाता है नाम और रूपात्मक भूत बौद्धिक सृष्टि का बीज है वो कारण है उस प्रकृति से स्विकार अपेक्षा अपनी विकार की अपेक्षा से परात अक्षरा अपनी इस विकार की अपेक्षा से नाम रूप के बीच अव्याग्र प्रकृति को पर और अक्षर भी कह दिया प्रकृति को माया को जड़ को अविद्या को भी ज्ञान कर देते हैं पर उसको भी अक्षर शब्द प्रयोग हो जाता है पर अक्षरा परम यत्सवि भेद वर्जित ऐसा हो जब पर और अक्षर तत्व तो है अव्याकृत अक्षर से पर वह अक्षर है इसलिए वहां पर क्या कह दिया गीता में क्षर और अक्षर इन दोनों से भी अलग पुरुष ऐसे करना पड़ा इधर ज्यादा अक्षर से भी पर एक दूसरे अक्षर है पहला अक्षर कौन है परात परम, परम जाता है परात परम से कैसे दो पर है क्या? एक पर से दूसरा पर और पहले वाला पंचमी का माया। परे वो परम, तो वा होता है प्रकृति माया उससे परम जो प्रतिमान परम जो प्रतिमान कर हमेशा पंचम यंत को प्रकृति पर लेंगे व्याकृत पर लेंगे और प्रथमांत को वहां ब्रह्म परिस परम सत्य हो जाए अक्षराध अक्षरम सत्य हो जाए तो धमराधा ने दो अक्षरगहा दो पर कहा आ गए ये सोचने की जरूरत नहीं है वहां जो पंचम यंत होंगे उनको पर क्यों कह दिया उनको व्यार क्यों कह दिया है अपने विकार के पिछा से भूत बद कैसा है बारम्बार बारम्बार नष्ट हो जाते हैं वो सब है उन अपर से प्रकृति को माया को परता वो सब वाले विनाशी हैं कार्य। उन सब जो मूल कारण हैं हैं? उसको हम क्या करते कर देते है।, सब और प्रकृति के लिए भी हो जाता है क्यों वो अपने कार्य के अपेक्षा से प्रयोग हो रहा है उनको निरपेक्ष नहीं हो। है वो सापेक्ष परत्व अक्षरत्व में है ब्रह्म में निरपेक्षरत्व समो ब्रह्म जो पर अक्षरत्व है वह निरपेक्ष है इसलिए कहते हैं यहां पराद अक्षरात उससे भी परम योपाधि भेद वर्जित जो सकल भेद से रहित है असली पर वह निरपेक्ष परत्व वो ब्रह्म है अक्षर से आकाशी वो वह कई स्वरूप हो सकता है दूसरे का स्वरूप नहीं है इसे आंकड़ा कार्य देखो अक्षर के अंदर जीवोत्पत्ति प्रलय का निमित्तत्व जो कहा वो भी औपाधिकम अक्षरश्या जीवोत्पत्ति प्रलिमित्व तो, औपाधिकम उत्तम वो भी कथन करने क्या जरूरत है आपको कथ एक तो वह लक्ष्य दृष्टांत का के एकत्व सिद्धि जीव भ्रम एक तात्पर्य में जैसे अग्नि और चिंगारी में एकत्व की सिद्धि करने के लिए हमने दिया उसी प्रकार यहाँ पर वे उस अग्नि से चिंगारी का निकलना और उसमें लय होना व्यवहार क्यों था अग्नि और चिंगारी की एकत्र सिद्धि के लिए है नहीं उसी प्रकार से इस जीव का भ्रम से उत्पन्न होना और लय होने के बाद जो कही जा, कही गई है वह भी जीव भ्रम की एकत्रि के पात्र के लिए था दोस्तों तो निमित्त निमित्त भावों पिनाशी वास्तव में तो निमित्त निमित्त निमित भाव भी नहीं है इसे स्वरूपम अक्षरशीव स्वरूपम अक्षर कई स्वरूप है जीव कोई अलग नहीं है वास्तव उत्पत्ति में प्रणय है जीव का यह तो औपाधिक व्यवहार हो गया था सर्व मूर्ति जैसे आकाश सकल मूर्ति रही मूर्त भाव से रहित है उसी प्रकार से समझो यह भी है कौन यह अक्षर तत्व भी अक्षर तत्व भी उसी प्रकार से मूर्त से रहित है समझाएंगे हम कदम आगे आएगा मंत्र नेत्र इत्यादि मूर्ता मूर्तामूर्तादि द्वैत का निषेध अवधित्व का विशेषण था ब्रम्भ समझाने के ब्रह्म तत्व तो कथन करने की इच्छा से आहा यह मंत्र कहता है दिव्यो मूर्त अप्राणो अप्राण शुभ्रो ही अक्षरा अच्छा पर वाक्षर ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण निश्चय दिव्य तेजो में प्रकाश में मूर्ता क्यों ऐसा है क्योंकि वह अमूर्त है जो मूर्त होंगे वह दिव्य नहीं हो सकता जो मूर्त होगा वह दिव्य नहीं हो सकता है क्योंकि सर्व आकार रहित होना अमूर्त था आकार वाला होना मूर्त है आकार रहित हो जाएगा अमूर्त हो गया और जितने आकार वाले हैं वो सब परिचिन जरूर होगा जो परिचीन होगा वो दिव्य कहां से हो जाएगा परिच्छेद ही दिव्यता का संकोच का कारण है आपकी दिव्यता घट जाती क्यों परिच्छेद के कारण आप दिव्य हैं लेने शरीर आपकी मन आपकी बुद्धि ये जो उपाधियां क्या कर दिया है आपको जीरो वाट के बल्ब जैसे बना दिया लाखों मेगावाट के दिव्य जो होती है लेकिन जीरो वाट के बल्ब जैसे हो गए न इंडिया काम कर दिए न मन न बुद्धि ये सारे उत्पादियां आपके सर्व सामर्थ्य को संकुचित कर दिया है इसे कहते हैं सर्वमूर्त वर्चितम नेत्री दि विशेषण से विकसित जो था उसको बताने के लिए मंत्र में दिव्य कर इसलिए है क्योंकि वह अमूर्त है, आकार रहित है अतएव निराकार होने से वह पुरुष पूर्ण है वो जो आकार वाला है वह अपूर्ण होगा जो आकार रहित है वह पूर्ण होगा और जो पूर्ण है वही दिव्य सबाह्याभ्यंतर स भ्यंतर होगा वह भीतर बाहर सर्वत्र वर्तमान है भीतर बाहर सर्वत्र वर्तमान है व्यापक है पूर्ण होगा वह व्यापक होगा हेजह जिसलिए वह व्यापक है इसलिए वह अज इस मंत्र को चार बार ही शब्द ला रहे हैं ही दिव्योमूर्ता है ना प्रांत में ही यमनाक्षा चार बार ही आया है मैंने जिसलिए आया था उसलिए हेतु हेतु मत भाव को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया गया है अप्राण यमना शुभ्रो प्राण रहित है तो ब्रह्म कैसा है ब्रह्म में प्राण भी नहीं जब जन्म हो तो प्राण हो ये जन्म ही नहीं जिस लोग तो प्राण है ये कैसे निर्णय करोगे प्राण भी नहीं, जब नहीं है, तो है, तो है तो जब का प्राण नहीं है तो क्रिया नहीं क्रिया तो तो नहीं है तो मन भी नहीं है। कि मन भी मूर्त है क्रियावान है क्रियावत्तम मूर्तत्व जो क्रिया वाला है वो मूर्त है वो कौन से है और क्रिया का कारण कौन है प्राण है प्राण नहीं है तो क्रिया नहीं क्योंकि मुर्दा पड़ा है प्राण नहीं है ना इसलिए उस मुर्दे में कोई क्रियाकलाप नहीं की हाथ पर हिलाओ तो भी हिलता नहीं उठाओ धड़ से गिर जाएगा वो छोड़ते ही प्राण नहीं ना उसमें क्रिया नहीं और क्रिया न मन भी नहीं क्यों क्रिया के क्रिया क्रियावान ही है मन भी इसे कहते हैं जिसलिए प्राण नहीं है इसलिए समझो वह तो मन के रहित भी है प्राण बंधन भी सौम्य मना चांद ने भी, भी कहा है इसलिए और शुभ्र जहां प्राण और मन नहीं रह गया कोई क्रियाएं नहीं है क्रिया के से वृत्ति वृत्ति के से मल होता है विषय आ गया विषय को पकड़ लिया वृत्ति तो मल हो गया हम मल ही नहीं रह गए तो शुभ्र है मल का जड़ी खत्म हो गया ना मल जड़ी नहीं यहां आपने कह दिया है तो मन और प्राण नहीं रह गया तो कोई रास्ता ही नहीं कहीं से मल अंदर घुस जाए मल हो अ पुरुषुद्ध है एवं माया कार्य की अपेक्षा से वो कैसा है अक्षरा परत पर अक्षरा परत पंचमित तो पंचमें क्या लेंगे हम अव्यकृत माया जो श्रेष्ठ है अक्षर तत्व है ऐसी अव्याकृत प्रकृति है उससे भी यह जो पुरुष है वो पर भाष्यम दिव्य दिव्यो का मतलब द्योतरवान स्वयं ज्योतिषान दोतरवान ज्योति में वो क्योंकि जो स्वयं ज्योति दिवी अथवा एक दूसरे अर्थ कर रहे हैं दिवी वा स्वात्मनि भवो अलौकिको लोक में होने वाला है ऐसे समझो अतः अपने आप में होने वाला स्वात्मनि भव अलौकिको वह अतः अत्यंत अलौकिक है वो आत्मा चाराथ हो गया ना दिव्या द्योतरमान दिव्य भव स्वात्मनि भव अलौकिक हो वह ही मन यद जिसले ऐसा है इसलिए वह मूर्त सर्व मूर्ति वर्जीता सकल मूर्ति मैंने आकार से रहित है वो निराकार है जिसे निराकार है पूर्ण पुरुष होगा कई बार आ चुका है निरुप दृष्टिया पूर्णत्ष सोप दृष्टिया पुरुषनाद पुरुष दिव्य हिमूर्त पुरुष इन शब्द एक साथ होती है जय सो सौभा सह बाह्याभ्यंतरेण वर्तते सबायाभ्यंतर भीतर बाहर सब ओर से जो रह जाता है उसी का नाम सबाभ्यंतर भीतर बाहर सब ओर से रहने का मतलब क्या वो सर्वव्यापक है अतो अजो जिसलिए ऐसा है इसलिए वो अजय न जायते कुतचित स्व अन्य जन्म निमित्त चावा चा वह किसी से भी पैदा नहीं होता न जाएगी कुछ क्योंकि सब पैदा नहीं होता भाई कारण दो है स्वतः जन्म का निमित्त उसके अंदर नहीं है और अन्य भी कोई जन्म का निमित्त उसके लिए नहीं है स्वत जन्म निमित्त से जभा और अन्य जन्म निमित्त से जय भावा ही उसमें जन्म के निमित्त कुछ भी नहीं है और अन्य भी कोई जन्म का निमित्त उसके लिए नहीं दोनों के अभाव होने से उसका जन्म ही नहीं होता जन का निमित्त दो ही है या तो स्वतः या अन्यतः दोनों के अभाव होने से जन्म ही नहीं होता वह सर्वात्मक है ये सर्व्यापक है सर्व्यापक सर्वात्मक है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है निमित्त तो ही नहीं रह गया निमित्त नहीं तो उत्पन्न आज हो जाएगा जायते वर्ग पक्षी थी ये विकार जो होता है वह विकारी वस्तु से भिन्न कोई अन्य होगा जिसके वजह से उसके अंदर विकार होता है जहां से जन्मादि हो रहा है उसका आप अपने आप पैदा नहीं हुए आप आपसे भिन्न माता पिता थे वो तो अन्य निमित्त था जिससे आप पैदा हुआ है और कई चीजें होते हैं जो मौसम में हो जाता अपने आप जिसका कोई माता पिता नहीं स्वतः हो जाते मौसम मौसम के अनुसार कई पौधे हो जाए कई कीड़े मुकोड़े अलग अलग मौसम अपने आप जहां कुछ भी नहीं है वहां हजारों कीड़े दिखने लग जाते बारिश के मौसम में देखो विशेष रूपे कहां से आ गए उनको कौन पहले पैदा गया हजारों इकट्ठे स्वतः निमित्त उसके नहीं मिल गया स्वतः होना ही उसका निमित्त बनता है आत्मा में ऐसा स्वतः है ना अन्यतः कोई निमित्त जिसके वजह से वह उत्पन्न ही नहीं होता बल्कि दृष्टान समझा रहे हैं जल बुद्ध बुद्ध वायुवादी, जिस प्रकार से जल में प्रवाहित हो रहा है जैसे तो बुद्ध बुद्ध हो गया फेन हो गया क्यों होता है वायु के कारण वायु आन है ना निमित्त जब वायु उसके अंदर घुस जाता है तो वहां बुलबुले पैदा हो जाते हैं और वायु ना घुसे तो कहां से हो जाएगा उस प्रकार यहां कोई निमित्त नहीं है आत्मा का जन्म के लिए कहता नवसुश्रवेदाना और जैसा आकाश में घटा जो सगल भाविकार है जिनका जन्म मूल है तत्प्रतिषेदी न उनका प्रषेद कर दिया सर्वे प्रतिषेदा बहुत सब, सब प्रतिद हो गया समझ लो सब आया जो आतो अजरो अमृतो अक्षरो ध्रुवो जिसले वा अभय व्यापक है इसलिए वा अज है जिसले आज है इसलिए वा अजर है जिसले अजर है इसलिए वा अमृत है जिसलिए वह अमृत है इसलिए वा अक्षर है ऐसे उत्तर उत्तर ये तो मान हो जाएगा पूर्व हेतु हो जाएगा हेतु हेतु भाव से समझे ना जो अक्षर है इसलिए वो ध्रुव है जो ध्रुव है इसलिए वो अभय है ये इसका कोई संग कस यद्यपे देहादि उपाधि भेद दृष्टिना अविद्यावशात देह भेदेश साण समिय प्रत्ये तलमल आदि आकाश तलमलादि मद इव आकाश तो ये कर सकता है कोई पूर्व पक्षी जीव में तो प्राणादि मत तो दिख रहा है और हमें जीव भेद कर दिया तो जीव प्राणाली वाला है ना इसलिए प्राण आदि वाला है ऐसे कोई आशंका करे तब करें मना का कहते क्योंकि जीव में जो प्राणादिमहत्व है वो भी उपाधि की वजह से शरीर में प्राण है जीव में थोड़ी प्राण है आप शरीर में जो प्राण संचल हो इसको लेकर आपने ले जीव में प्राण है बल्कि व्याकरण कर रहे जीव प्राण धारण धातु ही बना दे जीव प्राण धारण वास्तव में जीव प्राण धर्म थोड़े करता है जीवात्मा है तो शरीर में प्राण दिख रहा है जीवात्मा निकल गया प्राण भी निकल गया, गया समझते जीव ही प्राण वाला है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्राण तो सूक्ष्म शरीर का मामला है या पंच प्राण का है सुख शरीर शरीर में आपको कार्य में नहीं दिखने लगते हैं वो आत्मा का धर्म थोड़ी कहा भ्रम उपाधि का चीज को हम अपना आत्मा में आरोपित करके बाहर कर दे रहे हैं इसको समझाने के समझपि से शुरू करते हैं देखो यद्यपि देहाड़ी उपाधि भेद दृष्टि से दृष्टि नाम अविद्यावशा दहादी उपाधि भेद दृष्टि जो है वो अविद्या के वजह से है देह भेदेश भेदों में आपको क्या लिखता है आत्मा सब प्राण समय सब विषय प्राण सहित मन सहित इंद्रियों सहित विषय सहित जैसे लगता है उसी प्रकार जिस प्रकार से तलम लाज मध्य व जिस आकाश तल और मल वाला है जैसे दिखता है उसी प्रकार से आत्मा में भी सारी चीज दिख रही हैं आपको एक कढ़ाई जैसे तल वाला मने तल म कढ़ाई कढ़ाई जो, जो गोलाई होती है उसको तल कढ़ाई चो ना चूल्हे पे इसको तल करते तो उल्टा है, आकाश। उल्टा है वो, आकाश। इन में कढ़ाई कैसे हुआ अजय धूल उड़ गया अंध तूफान हुई मल मल मल एकदम लाल किला सा दिखता है मल वाला हो गया आकाश आकाशवास न तल वाला है ना मल वाला है दोनों ही नहीं है औपाधिक है वो तल और मलन दोनों औपाधिक है उसी प्रकार यहां पर भी समझो प्राण मन इंद्री विषय वगैरह जो कहा जा रहा आत्मा में वो भी औपाधिकार शरीर कारण आदि के वजह से अविद्या के कारण मान लिया जाता है यद्यप तथा जवाब तथापि तो स्वतः परमार दृष्टि नाम स्व परमार दृष्टि वाले इनमें क्या है आत्मा में अप्राणो प्राण नहीं है अविद्यमान क्रियाशक्ति बिना क्रियाशक्ति वाला है क्रियाशक्ति है चलनात्मक तो वायु असो अप्राण चलनात्मक तो जो वायु जो प्राण जिस शरीर में चलता जैसे दिखता वैसे उस आत्मा में नहीं होता तथा अमान अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत् संकल्पाध्या मनोपि अविद्यमानं यस्मिन स्वयं अमन अनेक ज्ञान शक्ति भेद वाला होकर संकल्प कल्पाध्यात्मक मन भी विद्यमान नहीं है जिसमें ऐसा जो है सो वह आयम उसको क्या कहते हैं वह यह अमना अप्राणो यमना इस प्रकार से मंत्र मंत्रार्थ भी हो जाता है प्राणादि भेदा कर्मेन्द्रिया तद विषयाच इसके माध्यम से सारे का निषेध हो गया अपने आप तो ज्ञान शक्ति निषेध कर दिया क्रिया शक्ति निषेध कर दिया आपने तो क्या हुआ सबका निषेध हो गया भी ज्ञान शक्ति निषेध तो इंद्रिया उनका विषय क्रियाशक्ति निषेध कर्मेन्द्रिया उनका विषय सब निषेध हो गया प्राणादि भेदा कर्मेन्द्रिया तद विषयाश्च तथा बुद्धिमनसी बुद्धिन्द्रिया तद विषया प्रतिशिधा वेदित प्राणादि कर्मेंद्रिया उनके विषय इसण बाह्य और बुद्धिन्द्रिया ज्ञान इंद्रिया बाह्य की ज्ञान इंद्रिया और उनके विषय ये सारी चीजें प्रति हो गई इन्हीं दो शब्दों से ऐसे समझना चाहिए तथा श्रोतंत्र इसीलिए में ब्रजाणिक में क्या ध्याव लीलायती वी आत्मा ध्यान करने के समान लगता है लीला करने के समान लगता है वास्तव में ज्ञान शक्ति है नहीं इसलिए क्रिया शक्ति नहीं है इसलिए लीलायती कह दिया गया ये प्रतिशत हो गया उपाधि द्वय तस्मात इसलिए वह शुभ्र शुद्ध इसलिए शुद्ध है ब्रह्म उपाधिया नहीं रह गई तो शुद्ध है आप सोए हैं बिल्कुल है। सर्वोपाधि छोड़ दिया आपने एक अविद्या ना होती तो नहीं आदमी ब्रह्म हो गया अब शुद्ध भाव में चला गया है या अविद्या आवरण लेके गया है कंबल ओढ़ के गया गाना मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे तो मैली चादर और है वासनाओं से भरी पड़ी विद्या यही मैली चादर इसको मिली इस चादर को त्यागेंगे इसको अलग करेंगे इसमें क्या को तो निश्चय कर लेंगे दृश्यत्व को निश्चय कर लेंगे तभी अपने स्वरूप अनुभूति हो सकती है अतो अक्षरा नाम रूप बीजोपाधिरक्षित स्वरूप अक्षर तत्व से नाम रूप था? इनके बीज उपाय लक्षित दूसरे उपाय लक्षित स्वरूप से, से लेकर के सर्व कार्य कर उपलक्ष्य मानता सकल कार्यकर्ण बीजों से उपलक्षित होता है जो तत्व वो या पहले पंचम अक्षर शब्द देखो पंचम अक्षर से, से क्या कर रहे वाचिका उससे परम उपाधि अक्षण अव्याकृत आख्यम अक्षर ताद उपाधि उपा, अव्याकृत नाम से कहा जाता है जो उसको कह दिया गया सर्विकारे कैसे कह दिया आपने अन्य सगल विकार की अपेक्षा से अक्षर अन्य सगल विकार कैसे है समस्त विकार है उसके अपेक्षा से उसका मूल जो कारण है प्रकृति जो अव्याकृत है उसको हम क्या कह अक्षर कह देते हैं सर्विकारे तस्मात उस जो पर अक्षर है सकल विकारों के पेक्षा से पर और सकल अक्षरों के पेक्षा से अक्षर कहा जाता है उस प्रकृति और व्याकरण से भी ये जो आत्मा ब्रह्म ब्रह पर प्रथमांत पर प्रथमांत क्या निरुपाधिक पुरुष है निपालिक आकाशाख्यम अक्षर सव्यवहार विषय प्रोतन चम अक्षर तम आकाशाख्य अव्याकृत आकाशक्य वो माया भी कहां है ब्रह्म में ही ओतप्रोत है इसे यहां आकाशाख्यम कर अव्याकृत माया प्रकृति को लेना टिप्पण में स्पष्ट किया अक्षर सव्यवहार विषय स व्यवहार व्यवहार शब्द नाम इति नाम और नाम ना शब्दा और रूप विशेष रूप से रूप लेंगे सव्यवहार विषय व्यवहार विषय कर क्या नाम रूपात्मक सनाम रूपात्मक औतम प्रोतन चौवती जिसमें नाम रूपात्मक जगत सहित कार्य सहित वह व्यात ओत प्रोत है वह ब्रह्म व पुरुष है अप्राणादि कथम तस्य अप्राणालीमत्तम तस्चित उसकी में मत्त कैसे कथन करे हो आप तब कहते हैं यदि प्राणादेगुत्पत्ते पुरुष स्वेनात्मना तुष सेम भव न तो ते प्राणाद संति यदि स्वैन आत्मनागुत्पत्ते उत्पत्ति से पहले ये जो प्राणादी हैं स्वतंत्र स्वतंत्रूपेण होते पुरुषे समान पुरुष त्म संति अपने अपने स्वरूप से पहले से विद्यमान होते तब तक तो मान लेते, लेकिन ये बेचारे उत्पन्न होने से पहले उनका अपना कोई निजे स्वरूप होता ही नहीं था तथा तब तक तो पुरुष से प्राणादि प्राणादि विद्यमान प्राणादि केस द्वारा उस पुरुष के अंदर भी प्राणादि माया है ऐसा हम कह देते हैं नाणाद्य पुरुष स्वेनात्म संति वे प्राण आदि पुरुष के समान उत्पत्ति से पहले अपने निजी स्वरूप को धारण करके विद्यमान नहीं थे है न जैसे आपसे पहले कोई दूसरा है जैसे ना ये पत्नी वाला हो गया कहते ना कब हुआ वो पहले से थी ना अलग पहले से अलग थी इसके पैदा हुआ होने से पहले आप बाद में जब भी वो आलह से थी और उसको उसने अपनाया तो तदवान वो हो गया धनवान आपसे भी धन है है ना और धन को आपने लिया तो धनवान आप हो गए आत्मा आत्मा से से से पहले से अलग प्राण आदि स्वरूप होता उत्पत्ति से पहले उनकी तब तो आप मान सकते थे उसका उसका संबंध हो गया अच्छा प्राण वहा था उस प्राण को आत्मा ने ले लिया तो प्राणवान हो गया जैसे वहां था धन उस समय धनवान हो गए तो उस प्रकार से यहां नहीं हो सकता आत्मा से पहले या प्राणाधियों के स्वयं भी उत्पत्ति से पहले प्राणादियों कोई स्वरूप ही नहीं था अतः अप्राणाधिमान पर इसलिए परप्रम परमात्मा जो पुरुषत्व तो है वह प्राणादि सिद्ध हो गया यथा अनुत्पन्न पुत्र अपुत्र देवदत्ता जैसा लोक में ही देखा जाता है देवदत्त कहता है जब तक पुत्र पैदा नहीं होता तब क्या कहा जाएगा अपुत्रो देवदत्त व्यवहार होता है उसी प्रकार यहां पर भी समझो